फ्लोरेंस नाइटेंगल फ्लोरेंस नाइटेंगल का नाम दुनिया भर में जाना जाता है और हर सब देश में सम्मानित किया जाता है उनके जीवन के काम के कारण ही आज हजारों बीमार लोगों के अस्पतालों और नर्सिंग होम में ठीक से देखभाल होती है फ्लोरेंस के पिता एक अमीर आदमी थे जब बेटी का 1820 में जन्म हुआ तब माता पिता इटली के शहर फ्लोरेंस में रह रहे थे इसी कारण उन्हें फ्लोरेंस नाम दिया गया माता पिता जल्दी इंग्लैंड लौट और फ्लोरेंस वही बड़ी हुई उसे गुड़ियों के साथ खेलने का बहुत शौक था उसका पसंदीदा खेल यह दिखावा था कि गुड़िया बीमार है और वो उसका इलाज कर रही है उसने अपने पिता से इंग्लैंड में शासन के तरीके के बारे में बहुत कुछ सीखा वो अपनी माँ के साथ रोम से नाम के छोटे शहर में बीमार लोगों से मिलने जाया करती थी उनके लिए भोजन और दवाइयां लेकर जाती थी एक दिन फ्लोरेंस पास के चर्च के पादरी के साथ अपने टट्टू पर यात्रा कर रही जब एक खेतों के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि उनके बगल में सड़क के किनारे एक बूढ़ा चरवाहा बैठा था और उसके साथ उसका कुत्ता कैब भी था चरवाहा अपने कुत्ते का बहुत शौकीन था पर कुत्ते तो वो टट्टू से नीचे कूद गई और पादरी के साथ मिलकर उसने कुत्ते के टूटे हुए पैर की जाँच की उन्होंने टूटे पैर को लकड़ी की खमचियों से बांध दिया जल्द ही कुत्ता फिर से चलने लगा चरवाहे ने फ्लोरेंस का बहुत आभार आभार माना जब फ्लोरेंस दुनिया में सबसे प्रसिद्ध नर्स बनी तो चरवाहा लोगों को बताता था कि फ्लोरेंस का पहला मरीज उसका कुत्ता कैट था जब फ्लोरेंस एक युवा महिला बनी तो गुड़ियों के प्रति उनका प्यार लोगों में दिलचस्पी और उन नई रोमांचक चीजों में बदला जो उस इंग्लैंड में उस समय इंग्लैंड में हो रही थी फ्लोरेंस के पिता हैम्पशायर के उच्च शेरिफ थे और कई प्रसिद्ध व्यक्ति उनके घर आते थे जिसमें लॉर्ड पॉमरसटन भी शामिल थे वो बाद में प्रधानमंत्री बने यह वो समय था जब इंग्लैंड एक देश के तौर पर बड़े शहरों और कारखानों में बदल रहा था उस समय रेलवे का निर्माण हो रहा था और टेलीग्राफ जैसे आविष्कार लोगों का जीवन बदल रहे थे। फ्लोरेंस का मन बहुत था और उसकी रुचि नई नई चीजों को देखने में थी उसने एक दिन एक अस्पताल का दौरा किया और तब उसे अचानक एहसास हुआ की वहां अस्पताल में बहुत कुछ नया करने की जरूरत थी उनमें से कुछ खुद कर सकती थी उन दिनों सभी अस्पतालों में गंदगी होती थी और वो बहुत बुरी तरह संचालित थे बीमार लोगों की देखभाल कैसे की जाए उसका नर्सों को कुछ भी नहीं पता था वैसे जो लोग अस्पताल जाते थे वहां से ठीक होकर जीवित बाहर आने की उम्मीद रखते थे उस समय नर्सिंग कोई महान पेशा नहीं था जब फ्लोनेस ने अपने माता पिता को बताया कि वह एक नर्स बनना चाहती है तो वे बहुत भयभीत हुए उन्होंने अपनी बेटी से बहुत अपनी बेटी को बहुत मना किया और उसे बहुत रोकने की कोशिश की पर उनकी शिक्षित बेटी ने उनकी एक बात नहीं सुनी शिक्षित बेटी ने उनकी एक नहीं सुनी वर्षों तक फ्लोरेंस ने अपने माँ बाप को मनाने और समझाने की कोशिश की इस बीच उसने डॉक्टरी पर उपलब्ध सभी पुस्तकों का अध्ययन किया और जब उसके रिश्तेदार बीमार होते थी उसके नौ चाचा और चाची थे जिनमें से अधिकांश भी बच्चे, के बच्चे भी थे इसलिए उनकी देखभाल करते करते फ्लोरेंस का काफी अभ्यास हुआ आखिर में जब वो तीस वर्ष की हुई तब फ्लोरेंस ने जर्मनी और पेरिस में नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए अपने माता पिता को राज्य किया और फिर चार साल तक उसने जो पैसा चुना उसमें बहुत मेहनत की फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने फ्लोरेंस की जिंदगी पूरी तरह से बदल डाली क्रीमिया में युद्ध छिड़ गया अठारह में जब क्रीमियन युद्ध शुरू हुआ तब फ्लोरेंस 34 साल की थी युद्ध में एक तरफ रूस और तुर्की थे और दूसरी तरफ इंग्लैंड और फ्रांस मदद कर रहे थे। रूस का दक्षिणी भाग जिसे क्रीमिया कहा जाता है इंग्लैंड से बहुत दूरी पर था जब ब्रिटिश सैनिकों को वहां भेजा गया तो किसी को भी प... नहीं पता था कि वहां का मौसम और देश कैसा होगा ब्रिटिश सैनिकों को वहां बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके पास केवल गर्मियों की वर्दी थी जो वहां की तेज ठंड के लिए ठीक नहीं थी इसके अलावा सैनिकों के लिए जो कुछ भी सामान भेजा जाता था वो जहाजों से भेजा जाता था जो बहुत धीमे थे और अक्सर रास्ते में ही बर्बाद हो जाते थे अंग्रेजी सैनिक बहुत बहादुरी से लड़े और जल्द ही उन्होंने पहली लड़ाई लड़ाई अल्मा की लड़ाई जीती इस युद्ध का नाम अल्मा नदी के ऊपर पड़ा क्रिमिया में अंग्रेजी सैनिकों के उतरने के छह दिन के बाद ही वो युद्ध लड़ा गया उन्होंने नदी को पार किया और दूसरी तरफ पहाड़ी पर चार्ज किया जहां रूसी सैनिकों का अड्डा था जल्द ही ब्रिटिश सैनिकों ने पहाड़ी पर कब्जा कर लिया और फिर रूसी से स्टोकपोल नामक शहर में पीछे हटे आज अलमा की लड़ाई में बड़ी संख्या में अंग्रेजी सैनिक घायल हुए उन्हें पहले तट पर ले जाया गया और फिर जहाज उसे स्कूटरी के अस्पतालों में ले जाया गया आज युद्ध के सब घायल सैनिकों की देखभाल के लिए प्रत्येक देश में एंबुलेंस और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होती हैं लेकिन अठारह में एम्बुलेंस नहीं थी और घायलों को बैलगाड़ियों घोड़ा गाड़ियों में बहुत खराब सड़कों पर ले जाना पड़ता था कई मरीजों की रास्ते में ही मृत्यु हो जाती थी इंग्लैंड के लोगों को इन चीजों के बारे में शायद कुछ भी नहीं पता चलता परिखा लिखा, हमारे घायल लोगों को झटके लगने वाली गाड़ियों में समुद्र से तीन मील दूर भेजा जाता था जबकि फ्रांस ने अपने घायल सैनिकों को बंद वैगनों में अस्पताल भेजा फ्रांस ने अपने मरीजों मरीजों को इंग्लैंड की तुलना में बहुत अधिक आराम से भेजा जब घायल सैनिक आखिर स्कूटरी पहुंचे जो उन अस्प... तो जिन अस्पतालों में उन्हें भेजा गया वे वर्तमान के अस्पतालों की तरह नहीं थे, नहीं थे घायल बहुत कम डॉक्टर थे इसलिए इलाज से पहले ही कई जवान शहीद हो जाते थे अगर सही ढंग से उनकी देखभाल होती तो वे जीवित रहते निश्चित रूप से अंग्रेजी अस्पतालों में कोई नर्स नहीं थी और घायल मरीजों को फ्रांसी अस्पतालों से ईर्षा होती थी क्योंकि उनसे बेहतर उनके बेहतर अस्पताल थे फ्रांसिसी अस्पतालों में नर्स भी थी जिस संवाददाता ने द टाइम्स में बेलगाड़ियों के बारे में लिखा था उसने स्कूटरी के अस्पतालों का भी दौरा किया और उसने वापस लिखा जिसमें उसने कहा क्या हमारे बीच समर्पित तो और सक्षम महिलाएं नहीं है जो नर्सों का काम करें और हमारे बीमार सैनिकों की परवरिश करें इंग्लैंड में युद्ध मंत्री सिडनी हर्बर्ट नामक एक व्यक्ति थे और जब उन्होंने स्कूटरी में अस्पतालों की स्थिति के बारे में पढ़ा तो उन्होंने फैसला किया कि वे नर्सों को वहां भेजेंगे वो पहले से ही फ्लोरेंस नाइट को जानते थे उन्होंने फ्लोरेंस को की स्थिति के, के बारे में पढ़ा था और उसी दिन उन्होंने दो दिन बाद वह युद्ध कार्यालय में सिडनी हर्बर्ट से मिलने गई सब व्यवस्था बड़ी जल्दी से की गई और एक हफ्ते से भी कम समय में फ्लोरेंस को आधिकारिक रूप से स्कूटरी में अंग्रेजी अस्पतालों में भेजे जाने के लिए नर्सों का अधीक्षक किया गया उनके सामने सबसे बड़ा काम और उनकी मदद करने को, को तैयार हुई इसलिए जब फ्लोरेंस उन नर्सों का इंटरव्यू करने लगी तो श्रीमती ब्रिस्ब्रिज भी उनके साथ थी लंदन में एक कार्यालय खोला गया और जल्द ही वहां कई महिलाएं इंटरव्यू देने के लिए आई फ्लोरेंस ने केवल 40 महिलाओं को लेने का फैसला किया भले ही सैकड़ों महिलाओं ने स्वयं सेवा की पेशकश की थी लेकिन सही लोगों का चयन करना बहुत मुश्किल था महिलाओं में से किसी को डॉक्टरी का कोई ज्ञान नहीं था और न ही उनके पास कोई प्रशिक्षण था अन्य महिलाएं शिक्षित थी जिन्होंने सोचा कि घायल सैनिकों की देखभाल करना रोमांटिक होगा लेकिन उन्हें एक सैन्य अस्पताल की चुनौतियों का कोई अंदाजा नहीं था सैकड़ों महिलाओं से मिलने के बाद फ्लोरेंस ने अंत में अड़तीस का चयन किया अधिकांश महिलाएं धार्मिक अस्पतालों में समर्पित नर्स थी फ्लोरेंस नाइटेंगल ने कोई समय बर्बाद नहीं किया वह हमेशा स्कूटरी में पीड़ित सैनिकों के बारे में सोचती थी वह जानती थी कि जितनी जल्दी वह और उनकी नर्सें वहां पहुंचेंगी उतनी ही जिंदगियां वे बचा पाएंगी एक सप्ताह के भीतर फ्लोरेंस और उसकी लंब, नर्सें लंबी यात्रा के लिए जहाज पर चढ़ने के लिए तैयार थी यद्यपि इंग्लैंड में कई लोगों ने सोचा कि फ्लोरेंस नाइटेंगल बहादुर और देशभक्त दोनों थी अन्य लोग उन्हें तिरस्कार की नजर से देखते थे उन्होंने कहा कि महिलाएं तुर्की में खराब मौसम को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और वह घायल सैनिकों की नर्सिंग करने की बजाय खुद बीमार पड़ जाएंगी और उन्हें खुद नर्सिंग की आवश्यकता पड़ेगी जब बहादुर जब बहादुर महिलाओं की इस छोटी सी पार्टी ने लंदन छोड़ा तब उनका हौसला बुलंद करने के लिए वहां कोई भीड़ नहीं थी जब सैनिक जहाज पर जाते थे तो अपार भीड़ होती थी लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगल और उनकी नर्सों ने इस बात की कोई परवाह नहीं की उन्होंने बस अपना कर्तव्य निभाया बिश्के की खाड़ी में और जिब्राल्टर के रास्ते भूमध्य सागर में यात्रा करने के बजाय नर्सों की पार्टी फ्रांस के मार्शिले बंदरगाह पहुंची जब वे इंग्लिश चैनल पार कर बोलोगने पहुंचे तो एक शानदार स्वागत पार्टी ने उनका इंतजार किया फ्रांसीसी भीड़ ने उनका हीरोइन जैसे स्वागत किया लोगों ने उनका सामान उठाया, वे जहां भी गए लोगों ने उनकी जरूरत की वहां सैनिक उनकी देखभाल के बिना मर रहे थे फ्रांस की यात्रा समाप्त होने पर वो खुश थी और वो अब वे सभी पूर्व की यात्रा के लिए व्यक्ति जहाज पर सवार थे अक्टूबर के अंत में फ्लोरेंस नाइटिंगल और उनकी नर्सों ने फ्रांस छोड़ा था और साल कि उस समय भूमध सागरी भूमद्ध सागर में बहुत तूफान आते थे फ्रांस छोड़ने के तुरंत बाद उनका जहाज एक तूफान में फंस गया तूफान इतना भयानक था कि जल्दी जहाज के कई पालों को हवा ने फाड़ दिया जहाज का चट्टानों से जाकर टकराने का खतरा था इसके अलावा कई नर्स समुद्र में बीमार हो गई अब उन्हें पछतावा हो रहा था कि वे स्वेच्छा से वहां क्यों गई भाग्यवश वे माल्टा के बंदरगाह तक पहुंच पाए वे वहां तूफान थप जाने तक रुके फिर एक भाग्यशाली परिवर्तन से जहाज को अच्छा मौसम मिला और समुद्र शांत हो गया जहाज ने फिर से पाल स्थापित की और यात्रा जारी रखी फिर मार्सिल्स छोड़ने के आठ दिन बाद भी स्कूटरी पहुंचे इस बीच जबकि फ्लोरेंस और उनकी नर्सें अभी भी समुद्र में जहाज पर थी क्रीमिया में एक और लड़ाई हुई बाला की लड़ाई यह एक गांव का नाम था जिसमें कुछ सौ तुर्क ब्रिटिश और स्कॉटिश सैनिक थे रूसियों ने वहां हमला किया और केवल ब्रिटिश सेना की बहादुरी से ही वे दुश्मन को रोक सके लाइट ब्रिगेड के कारण इतिहास में बाला का युद्ध प्रसिद्ध है यह लगभग 600 सौ घुड़सवारों का एक बल था एक गलती के कारण इन 600 सौ घुड़सवारों ने एक मील से भी ज्यादा लंबी में तब सरपट दौड़ लगाई, जब सभी तरफ से रूसी तोपे मार कर रही थी उनमें से बहुत से लोग मारे गए या घायल हो गए लेकिन वे तब तक नहीं रुके जब तक उन्होंने तोपों पर कब्जा करके उन्हें पकड़ नहीं लिया महान अंग्रेजी कवि लॉर्ड टेनिसन ने इस युद्ध प्रसिद्ध युद्ध का वर्णन करते हुए कविता लिखी थी बाला के युद्ध में घायल सैनिक व्यक्ति जहाज से स्कूटरी में अस्पतालों में पहुंच रहे थे लेकिन सेना के डॉक्टरों ने फ्लोरेंस नाइटेंगल और नर्सों का स्वागत नहीं किया वे सभी उनके खिलाफ थे इन पुराने सेना के डॉक्टरों को डर था कि महिलाएं अस्पताल की सभी व्यवस्था को बदल देंगी फ्लोरेंस लाइटिंग ने जब देखा कि अस्पताल कितने कितने गंदे और थे, तब उन्होंने वही करने का फैसला किया डॉक्टर जॉन हॉल वहां के प्रमुख सेना चिकित्सक थे चिकित्सक थे वो फ्लोरेंस और नर्सों को वापस इंग्लैंड जाने का आदेश तो नहीं दे सकते थे लेकिन उन्होंने उनके सामने इतनी परेशानियां खड़ी करी जिससे फ्लोरेंस और नर्स खुद बखुद इंग्लैंड वापस चली जाए डॉक्टर जॉन हॉल ने उन्हें रहने के लिए एक पुरानी खंडर जैसी टावर दी जहां चूहों की भरमार थी और कोई हीटिंग या फर्नीचर की व्यवस्था नहीं थी डॉक्टर हॉल को नहीं पता था कि फ्लोरेंस एक महिला थी। घायल सैनिकों की मदद करने के लिए स्कूटरी आई थी और उस काम में उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता था अस्पताल के कमरे जिन्हें वार्ड कहा जाता था भयानक स्थिति में थे यह कोई आश्चर्य नहीं था कि डॉक्टर हॉल नहीं चाहते थे कि इंग्लैंड की प्रशिक्षित नर्से उन्हें देखे वार्ड बुरी तरह से गंदे थे और घायल लोगों को संक्रामक रोगों वाले वार्डो में रखा गया था पर्याप्त कम्बेला बिस्तर नहीं थे भोजन बुरी तरह से पकाया जाता था और खाने से पहले एकदम ठंडा होता था डॉक्टर हॉल सब कुछ करने के बावजूद फ्लोरेंस ने डॉक्टर हॉल के सब कुछ करने के बावजूद फ्लोरेंस ने नर्सों को तुरंत काम पर लगाए उन्होंने फर्श को साफ किया चादरें धोई और घायल लोगों को आराम पहुंचाने की कोशिश की सैनिक आभारी थे लेकिन डॉक्टरों ने नर्सों का जीना आराम किया उन्हें पता था कि अगर उन्होंने अपना कर्तव्य ठीक से निभाया होता तो नर्सों को वार्ड की सफाई नहीं करनी पड़ती उन्हें डर था कि कहीं फ्लोरेंस अपने मित्र युद्ध मंत्री से उनकी शिकायत न कर दे फ्लोरेंस बहुत व्यस्त थी उन्हें इंग्लैंड रिपोर्ट भेजने की फुर्स ही नहीं थी उन्होंने आया गंदे फर्श और गलियारों में पड़े रहने की वजह अब घायल मरीज ठीक से कीटाणु रहित वार्डो के साफ सुथरे बिस्तरों पर लेटे थे इसे मरीजों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा जैसे ही उन्हें लगा की उनकी देखभाल की जा रही है उनकी तबियत बेहतर होने लगी बहुत ही कम दिनों में जो मरीज केवल मरने के कम में दुखी और निराश थे वे अब हंस रहे थे और खुश स्कूटरी के अस्पतालों ने ब्रिटेन के नाम को बदनाम कर दिया था पर अब कुछ महिलाओं के समर्पित कार्य के फलस्वरूप वे उन फ्रांसीसी अस्पतालों से बेहतर थे जिनसे अंग्रेजी सैनिक ईर्षा करते थे डॉक्टर हॉल एक बहुत अप्रिय व्यक्ति थे फ्लोरेंस ने जो कुछ भी किया था उसके लिए फ्लोरेंस को धन्यवाद देने के बजाय वो उससे बहुत चलते थे सैनिकों ने देखा कि कैसे डॉक्टर ने उनकी उपेक्षा की साथ ही वो फ्लोरेंस के बेहद आभारी थे क्योंकि उन्होंने उन्हें आशा और साहस दिया हालांकि फ्लोरेंस नाइट का समर्पण डॉक्टर हॉल का दिल जीतने में विफल रहा पर युवा डॉक्टरों ने उस अंतर को महसूस किया उन्होंने देखा कि घायलों की आशाओं और संभावनाओं में कितना फर्क आया था युवा डॉक्टर अपने प्रमुख की तुलना में अधिक उदार थे नर्सों ने साबित कर दिया था कि इंग्लैंड के लोग गलत थे जिन लोगों ने संदेह किया था कि नर्सें युद्ध में घायल सैनिकों के लिए उपयुक्त नहीं थी उनकी सोच गलत थी उस दिन से महिला नर्सें हमेशा सेना का हिस्सा रही हैं और दो विश्व युद्धों में कई विश्व युद्धों में कई हजार हजारों घायल सैनिकों का जीवन उन्होंने बचाया सौ साल पहले ब्रिटिश सेना वर्तमान की सेना से बहुत अलग थी क्रीमिया में भारत जैसे स्थानों से युद्ध के लिए सैनिकों को भेजा जाता था वे गर्मियों की पतली वर्दी में वहां जाते ठंडा हो जाता था और सेना ने इंग्लैंड से किसी भी गर्म कपड़े को भेजने की व्यवस्था नहीं की थी सैनिकों को बूटों की भी सख्त जरूरत थी जब उन्हें इंग्लैंड से जूतों की खेप आने की जानकारी मिली तो उन्हें बहुत खुशी हुई दुर्भाग्य से जब जूते आए तो वे सभी जूते बाएं पैर के निकले फ्लोरेंस ने इस स्थिति को उनकी नर्सों ने अस्पताल का रसोई घर संभाला और तब से घायल मरीजों को अच्छा गर्म भोजन समय पर मिला फ्लोरेंस नाइटेंगल का नाम अब हर कोई जानता था और उसे हर जगह उसके क्रीमिया में अद्भुत काम के लिए सम्मानित किया जाता था पर डॉक्टर हॉल हमेशा की तरह अभी भी उनसे नफरत करते थे वो जानते थे कि जितना अधिक लोगों को फ्लोरेंस के काम के बारे में पता चलेगा उतना ही अधिक लोगों को एहसास होगा कि उन्होंने मरीजों की कितनी उपेक्षा की थी डॉक्टर हॉल ने शिकायत की कि फ्लोरेंस अस्पतालों में सैनिकों की जिंदगी इतनी आसान बना रही थी कि वे अस्पताल छोड़ना ही नहीं चाहते थे जबकि डॉक्टर हॉल अस्पतालों को इतना असुविधाजनक बनाना चाहते थे कि सैनिक लड़ाई के मैदान में जाने के लिए खुश हों फिर एक दिन डॉक्टर हॉल ने फ्लोरेंस को बुलाया और गुस्से में उसे बताया कि वो सैनिकों का बहुत नुकसान कर रही थी और उसे अपनी नर्सों को इंग्लैंड वापस ले जाना चाहिए फ्लोरेंस ने डॉक्टर हॉल से कोई बहस नहीं की इसके बजाय उसने डॉक्टर हॉल को एक पत्र दिखाया जो महारानी विक्टोरिया ने उसके अद्भुत को धन्यवाद ने यह सुनिश्चित किया कि हर कोई महारानी विक्टोरिया के पत्र को देखे इसका परिणाम यह हुआ कि कोई भी फ्लोरेंस को घायल सैनिकों के लिए सही काम करने से रोक नहीं पाया जब एक अस्पताल सैकड़ों घायल मरीजों से भरा होता तो सभी प्रकार की पट्टियां और बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती इन चीजों की हमेशा कमी रहती थी और एक दिन जब एक अस्पताल सैकड़ों घायल मरीजों से भरा होता है तो सभी प्रकार की पट्टियां और चिकित्सा के लिए दवाइयों आदि की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है इन चीजों की हमेशा कमी रहती है और फिर एक दिन फ्लोनेस ने पाया कि इन सभी चीजों के बड़े भंडार थे जो डॉक्टर हॉल ने उसे नहीं बताए थे डॉक्टर हॉल ने कहा कि उस समान को तब तक जारी नहीं किया जा सकता जब तक की कोई समिति उसे रिहा करने के लिए अपनी सहमति न दे जब फ्लोरेंस को बताया गया कि समिति अगले तीन सप्ताह तक नहीं बैठेगी तो उसे बहुत गुस्सा आया बहुत से सैनिक मरीज उसके कारण पीड़ित थे इसलिए फ्लोरेंस और उसकी नर्सों ने डॉक्टर हॉल के बक्सों को खोल डाला और उसे समिति बुरी तरह घबरा गई समिति फ्लोरेंस को रोकना चाहती थी लेकिन तभी उन्हें महारानी विक्टोरिया का पत्र याद आया हालांकि स्कूटरी के अस्पतालों में मरीजों को दिया जाने वाला भोजन पहले से बेहतर था फिर भी उसमें एक कमी थी वहाँ हरी सब्जियाँ नहीं थी और हरी सब्जियों के बिना बीमार लोग जल्दी ठीक नहीं होते थे फ्लोरेंस ने फैसला किया कि जब वसंत आएगा तब अस्पतालों के आसपास की बंजर भूमि में हरी सब्जियां लगाएंगे फिर उसने दो घायल सर्जेंट को पालक और गोभी बोने के लिए जमीन को खोदने के लिए राजी किया जल्दी वहां अन्य लोग भी आ गए जब गर्म वसंत में उन्होंने सर्जेंटों को जमीन खोदते हुए देखा तो उन्हें यह एक महान मजाक लगा तभी फ्लोरेंस स्वयं वहाँ हाजिर हुई कुछ ही मिनटों में वे सभी लोग वहां पर खुदाई कर रहे थे डॉक्टर हॉल यह देखकर बहुत बेचैन थे लेकिन उससे घायलों को हरी सब्जियाँ मिली और उसकी वजह से वे सभी जल्दी ठीक हो गए फ्लोरेंस नाइटेंगल एक ऐसी महिला थी जो हमेशा खुद चीजों को देखना चाहती थी वह चीजों को व्यवस्थित तरीके से करने वाली एक मान प्रतिभा वाली महिला थी वास्तव में एक अवसर पर क्वीट विक्टोरिया ने कहा मुझे लगता है कि हमें फ्लोरेंस को युद्ध कार्यालय में रखना चाहिए था जब घायल लोग स्कूटरी में आते तब उन पर युद्ध के मैदान की गंदगी होती थी और वे अपने घावों पर गंदे कपड़े पहने हुए होते थे इसलिए फ्लोरेंस ने बालक क्लावा जाने और पहली पंक्ति के ड्रेसिंग स्टेशनों का निरीक्षण करने का फैसला किया बेशक डॉक्टर हॉल ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन हमेशा की तरह वो उसमें असफल रहे फ्लोरेंस क्रीमिया में लड़ाई के मैदान की खाइयों के पीछे पोल में गई यहां उन्हें ईर्षालु और अक्षम डॉक्टरों ने नहीं बल्कि उन सैनिकों ने देखा जिनका जीवन उन्होंने बचाया था सैनिकों को पता था कि अगर वे घायल हुए तो फ्लोरेंस और उनकी टीम उनकी देखभाल करेगी इसलिए सैनिकों ने फ्लोरेंस का एक महारानी जैसे अभिनंदन किया स्कूटरी में वापस फ्लोरेंस ने एक बार फिर से अस्पतालों को बेहतर बनाने और घायलों की देखभाल के लिए खुद को समर्पित किया पर अब उसके लिए उस कुछ करना पहले की अपेक्षा अधिक कठिन था क्योंकि उसके दोस्त सिडनी हर्बर्ट अब युद्ध मंत्री नहीं थे लेकिन उसे अब भी महारानी और सैनिकों का भरपूर समर्थन हासिल था महारानी ने उसे महारानी ने उसे फिर से लिखा था और अपने पत्र में कहा था मैं जानती हूं कि अपने काम में तुमने उच्च ईसाई भक्ति का प्रदर्शन किया है तुम्हारे कार्य से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं। युद्ध के दौरान मेरी प्रशंसा आपकी महान सेवाओं के लिए जो मेरे बहादुर सैनिकों जैसी ही हैं सैनिकों के पास फ्लोरेंस का धन्यवाद अदा करने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं थे रात के घंटों में कभी कभी आधी रात के बाद फ्लोरेंस शांत वार्डो का इंस्पेक्शन करती थी या देखने के लिए कि वहाँ सब कुछ ठीक था वे अपने रास्तों को रोशन करने के लिए एक लैंप लेकर चलती थी सैनिकों को उनसे इतना प्रेम और लगाव था कि की को चूमने की कोशिश करते में का काम खत्म हो गया था फिर युद्ध में जब वो रवाना हुई थी तो कोई भी उन्हें देखने के लिए नहीं आया था पर अब उनकी वापसी पर पूरा राष्ट्र उनके सम्मान में खड़ा था अब वो अपने काल की सबसे महान महिला के रूप में प्रतिष्ठित थी उन्हें क्रीमिया की दूध द लेडी आदि नामों से संबोधित किया जाता था उन्हें देखने के लिए हर जगह सड़कों पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी मान छठ तब आया जब महारानी विक्टोरिया ने उनका सम्मान किया और उन्हें एक हीरे का ब्रॉच भेंट किया जिसे राजकुमार कॉन्सर्ट ने डिजाइन किया था उस पर क्रीमिया और धन्य है दयालु शब्दों की नक्काशी थी फ्लोरेंस नाइटिंगल इंग्लैंड की नहीं बल्कि दुनिया की महान महिलाओं में से एक थी अस्पतालों और समर्पित नर्सों पर उनका अपार कर्ज है उनके काम ने हम सभी के जीवन को छुआ